नमस्कार बोलती कहानी कार्यक्रम में आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है असगर वजाहत की लघु कथा चार सूफी और एक कंबल India. चार सूफियों को सोने के लिए एक कंबल दिया गया पहले तो चारों सूफी कंबल देने वाले पर बहुत चिल्लाए उन्होंने कहा चार कंबल नहीं थे तो चार सूफियों को बुलाया ही क्यों था यह सूफियों का अपमान है खैर कंबल देने वाला जान बचाकर चला गया जाने से पहले कहता गया कि मैं आयोजकों को भेजता हूं उसके जाने के बाद एक सूफी ने कहा मैं तो तुम जैसे तीन घटिया सूफियों के साथ एक कंबल में सोने से मर जाना ज्यादा पसंद करूंगा तो यूं ही मर जाओ तीनों सूफियों ने उसे मार डाला अब सिर्फ तीन सूफी बचे तीनों ने तय किया कि कंबल के तीन हिस्से कर लिए जाएं और तीनों एक एक हिस्सा ले लें कंबल कैसे बांटा जाए इस बात को लेकर तीनों में बहस हो गई जाहिर है एक सूफी और मर गया अब बचे दो उनमें यह झगड़ा शुरू हुआ कि कंबल के तीन हिस्से दो सूफियों में कैसे बांटे जाएं। इस बात पर दोनों लड़ने लगे और एक सूफी की जान चली गई अब अकेले सूफी ने सोचा कि तीन की हत्या का आरोप उस अकेले पर आ जाएगा ये सोचकर उसने आत्महत्या कर ली तब तक आयोजक आ गए जो एक नेता थे उनके साथ तीन नेता और थे India